पतंजल योग प्रदीप सड दर्शन समन्वय वैशेषिक दर्शन तीसरा कर्म चलना हरकत रूप कर्म है यह पांच प्रकार का है उत्प्रेक्षणम आवेक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम इति कर्माड़ी उत्प्रेक्षण ऊपर फेंकना दूसरा अवक्षेपण नीचे गिराना तीसरा आकुंचन सिकोड़ना चौथा प्रसारण फैलाना और पांचवा गमन अन्य सब प्रकार की क्रिया ये पांच कर्म हैं। मनुष्य के कर्म पुण्य पाप रूप होते हैं महाभूतों के नहीं ये कर्म भी नौ द्रव्यों में से किसी न किसी द्रव्य के धर्म हैं चौथा सामान्य किसी अर्थ की जो जाति किस्म है वह सामान्य है जैसे वृक्ष की वृक्षत्व और मनुष्य की मनुष्यत्व जाति के जाति हैं जाति बहुतों में एक होती है जैसे सारे वृक्षों में वृक्षत्व जाति एक है जो एक ही हो अथवा जो विभू हो उसमें जाति नहीं रहती जैसे दिशा काल आकाश और आत्मा में सामान्य के दो भेद हैं पर और अपर एक व्यापक जाति जिसकी अवान्तर जातियाँ और भी हो जैसे वृक्षत्व पर सामान्य कहलाती है उसकी अवान्तर जाति जैसे आमृत्व अपर सामान्य कहलाती है अपर सामान्य को सामान्य विशेष भी कहते हैं क्योंकि वह सामान्य भी है और विशेष भी जैसे आमृत्व सारे आमरों में सामान्य है किंतु दूसरे वृक्षों से आमरों को विशेष अलग करती है इसलिए विशेष भी है सामान्य विशेष पर अपर आपेक्ष है सापेक्ष है आमृत्वादि की अपेक्षा से वृक्षत्व पर सामान्य है और वृक्षत्व की अपेक्षा से आम्रत्व अपर विशेष है किंतु वृक्षत्व भी पृथ्वीत्व की अपेक्षा से अपर है और आम्रत्व भी अपनी अवान्तर जातियों की अपेक्षा से पर है जिसके आगे कोई अवांतर जाति न हो वह केवल अपर होता है जैसे घटत्वादि और जिसकी व्यापक जाति न हो वह केवल पर ही होता है ऐसी जाति केवल सत्ता है जो सारे द्रव्यों सारे गुणों और सारे कर्मों में होती है सत्ता वह है जिससे सत सत्य इस प्रकार की प्रतीति होती है अर्थात द्रव्य सत्य है गुण सत्य है कर्म सत्य है और सारी द्रव्यत्वादि जातियाँ सामान्य विशेष हैं किंतु इन द्रव्यत्वादि जातियों में से हर एक जाति अनेक व्यक्तियों में रहती है इसलिए प्रधानतया वे सामान्य ही हैं किंतु अपने आश्रय द्रव्यादि को दूसरे पदार्थों से अलग भी करती है इसलिए गौर तथा विशेष शब्द से कही जाती है किंतु जो विशेष पदार्थ है वह इनसे अलग ही है विशेष जैसे घोड़े से गौ में विलक्षण प्रतीति जाती निमित्तक होती है और एक गौ से दूसरी गौ में विलक्षण प्रतीतिका निमित्त रूपादि या अवयवों की बनावट आदि का भेद है इसी प्रकार योगियों को एक ही जाति गुण और कर्म वाले परमाणुओं में जो एक दूसरे से विलक्षण प्रतीत होती है उसका भी कोई निमित्त होना चाहिए परमाणुओं में और कोई भेद बनावट आदि का भेद असंभव होने से जो वहाँ भेदक धर्म है वही विशेष पदार्थ है वह विशेष सारे नित्य द्रव्यों में रहता है क्योंकि अनित्य द्रव्यों में और गुण गुणकर्मादि में तो आश्रय के भेद से भेद कहा जा सकता है किंतु नित्य द्रव्यों में नहीं इसलिए हर एक नित्य द्रव्य में एक एक विशेष होता है जिससे वे एक दूसरे से विलक्षण प्रतीत होते हैं और देश काल के भेद में भी वह वही परमाणु है यह पहचान जो योगियों की होती है इसका निमित्त भी विशेष पदार्थ है अर्थात पहचान और विलक्षण प्रतीति किसी निमित्त से होती है जैसे गौ में गोत्व जाति से और शुक्ल में शुक्लत्व गुण से और वह निमित्त परमाणुओं में कोई और न होने से उनमें भी अवश्य कोई अलग ऐसा पदार्थ है जो पहचान और विलक्षण प्रती का निमित्त है वही विशेष पदार्थ है इस विशेष पदार्थ का पता इसी दर्शन से लगाया है इसीलिए इसको वैशेषिक इसी कहते हैं